रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक पचपनवा भाग दिसंबर 1941 में जापान में युद्ध छिड़ने के कारण कलकत्ता में जीवन बहुत अस्तव्यस्त हो गया इस बात की संभावना थी कि शिक्षा और शोध संस्थाओं को बंद कर दिया जाए इसलिए जब कृष्णन को इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राध्यापक के पद का न्योता मिला तो उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया इलाहाबाद में बहुत समय प्रशासनिक कार्यों में खर्च होने से उनके प्रायोगिक शोध कार्य पर असर पड़ा परन्तु भौतिकी के सैद्धांतिक पक्षों में पारंगत होने के कारण उन्होंने अपना धातुओं और मिश्र धातुओं के प्रतिरोध का एक सूत्र विकसित करने पर केंद्रित किया 1946 में कृष्णन को नाइटहुड से सम्मानित किया गया देश की आजादी से कुछ समय पहले कृष्णन को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के निदेशक का पद संभालने के लिए नई दिल्ली आमंत्रित किया गया 1940 के दशक के उत्तरकाल और 1950 के दशक के शुरुआती वर्षों में कृष्ण ने काफी समय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग परमाणु ऊर्जा आयोग और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाओं के साथ बिताया उन्नीस में उन्हें पद्मभूषण और 1957 में शांति स्वरूप भटनाकर पुरस्कार से अलंकृत किया गया व्यक्तिगत जीवन में कृष्णन कई विषयों में पारंगत थे साथ ही न्याय और नैतिकता के मानवीय मूल्यों में उनका गहरा विश्वास था उन्हें संस्कृत तमिल साहित्य और कर्नाटक संगीत में रुचि थी एक बार पंडित नेहरू ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हर एक मुलाकात पर कृष्णन से उन्हें कोई नई कहानी सुनने को मिलती है। कृष्णन टेनिस खेलते थे, थे और उन्हें क्रिकेट मैच देखने का भी शौक था विज्ञान की गहरी जानकारी होने के कारण वे विज्ञान की विनाशकारी शक्ति से अच्छी तरह अवगत थे और इसलिए उन्होंने शांति आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निर्माण के समय एक ठेकेदार ने मुख्य द्वार के पास दो समस्या पेड़ों को काटने का निर्णय लिया कृष्ण ने जब यह देखा तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने वास्तुकार से पूछा आप ये पेड़ क्यों काट रहे हैं? जवाब में वास्तुकार ने कहा सर इन पेड़ों के कारण लैंडस्केप का सौष्ठव बिगड़ रहा है कृष्ण ने कहा तुम अभी भी सौष्ठ बरकरार रख सकते हो इन पेड़ों को काट पेड़ कर नहीं बल्कि वहा एक और पेड़ लगाकर यह छोटी सी घटना कृष्णन की गहरी नैतिक संवेदनाओं और संवेदना ज्योतक है तेरह जून उन्नीस सौ इकसठ को कृष्णन का देहांत हुआ वे अपने पीछे पत्नी दो बेटों, चार बेटियों और समस्त भारत को शोकाकुल छोड़ गए।